श्री माँ शारदा देवी भक्त जननी श्री मां और भक्तों का संबंध केवल स्नेह द्वारा नियंत्रित होने पर भी बहुत स्थलों पर भक्तों के अविवेक के कारण उनका व्यवहार श्री मां के लिए पीड़ादायक होता था यहां तक कि कभी कभी वह अत्याचार था दिखाई पड़ता था पर श्री माँ चुपचाप सब सह लेती। उनके स्नेह में कुछ भी अंतर नहीं आता एक तो माँ के पैर में गठिया थी दूसरे वे अभी अभी बीमारी से अच्छी हुई थी ऐसे समय एक ब्रह्मचारी ने देखा कि जयराम बाटी आए हुए दो भक्त पत्र पुष्प और जल ले श्री माँ की पूजा करने जा रहे हैं ब्रह्मचारी ने उन लोगों को माँ के पैरों पर जल डालते तथा बेलपत्र चढ़ाने को मना किया क्योंकि पैरों पर तुलसी अथवा बेलपत्र चढ़ाना वे पसंद नहीं करती थी भक्तों की यह बात अच्छी न लगी इसलिए निषेध न मान अपने इच्छा अनुसार उन्होंने पूजा करनी चाहिए लाचार हो ब्रह्मचारी ने कड़क कर उनको रोका तब उन्हें भय हुआ कि शायद श्रीमा माँ अप्रसन्न हो गई हूँ लेकिन बाद में मां ने कहा था नज़दीक रहकर सब पर नजर रखना इसीलिए जो तो उद्बोधन में वे लोग तरह तरह से मुझे बचाया करते हैं उन्नीस ईस्वी के मार्च अप्रैल में जब स्वामी शारदानंद जी जयराम बाटी में उस समय की बात है एक दिन एक युवक ने अकस्मात आकर श्रीमा से भेंट करनी चाही शारदानंदी के साथ आए हुए ब्रह्मचारी उसको श्री के पास ले गए तो वह प्रणाम कर उनके पैरों को खींचने लगा मतलब यह कि वह श्रीचरणों को अपने वक्षस्थल में धारण करेगा सौभाग्यवश मां उस समय घर में एक खूटा पकड़कर खड़ी थी जिससे गिरने से बच गई ब्रह्मचारी ने झट से युवक का हाथ पकड़ लिया और उसे बाहर ले आए बाद में ब्रह्मचारी से सारी बातें सुनकर शारदानंद जी ने कहा था योगिन महाराज अर्थात स्वामी योगानंद जी कभी भी मां को खड़ी अवस्था में प्रणाम नहीं करते थे जब वे चलती जा चली जाती तब उस जगह की पद धूलि उठाकर सिर पर रखते थे इस प्रकार का पागलपन उस प्रारंभ काल में ही समाप्त नहीं हुआ आगे चल भी देखा जाता था कि दूर देश के भक्त असमय में मां के मकान पर पहुंचकर कर हट करने लगे कि श्री माँ की पूजा किए बिना वे जल ग्रहण नहीं करेंगे मां फौरन अपने हाथ का काम छोड़ काठ की प्रतिमा किनाई आकर चौरे पर खड़ी हो गई और भक्त ने जी भरकर भक्ति अर्घ समर्पण किया भक्त की मनोवांक्षा पूर्ण करके ही श्री माँ को फिर रसोई घर में उनका ही भोजन तैयार करने को दौड़ना पड़ा किसी भक्त ने कहा कि वह तीन चार दिन बाद ही देश को लौट जाएगा उसकी इच्छा है कि श्री का अन्न प्रसाद सुखा कर ले जाए यथा समय अन्न प्रसाद को दिखाकर श्री ने भक्त से कहा वह है तुम्हारी इच्छित वस्तु एक रकाबी में अन्न प्रसाद रखा था उसे लेकर भक्त ने श्री के घर के सामने लटकते हुए तीन टीन पर सूखने को रख दिया माँ ने उसे चेतावनी दी देखना की कौवा उसमें चोच न डाले जल्दी लौट आने की बात सोच भक्त बाहर के कमरे में जाकर तंबाकू पीने लगा और प्रसाद की बात भूलकर सो गया लगभग तीन बजे नींद खुलने पर जब प्रसाद की बात याद आई तब उसने फ़ौरन भीतर जाकर देखा फिर माँ वहीं पर उसी तरह बैठी हैं लज्जित हो भक्त ने पूछा माँ आज आपको विश्राम न मिला माँ ने कहा नहीं बेटा तुम्हारे उस प्रसाद में कौवा चोच न लगा दे इसीलिए बैठी हूँ कलकत्ते में भी ऐसे अत्याचार कभी कभी हुआ करते थे एक दिन उदोबोधन में पूजा समाप्त करके श्री माँ उठी रही थी ये एक भक्त कुछ फूल ले उनके चरणों पर चढ़ाने आ गया उसे अपरिचित जान श्री चादर और पैर लटकाकर चौकी पर बैठी रही उधर अंजलि प्रदान और प्रणाम के पश्चात भक्त के दीर्घ न्यास और प्राणायाम चलते रहे तब तक माँ का सारा शरीर पसीना पसीना हो गया पर वे कुछ कह नहीं पा रही थी भक्त लोग श्री चरणों पर फूल चढ़ाते हैं यह तो नित्य प्रति की घटना थी इसलिए पूजा आरंभ होते देख कर ही सेविका गोलाप माँ अन्यत्र चली गई थी बहुत देर बाद जब उन्होंने लौट कर भक्त की वैसी करतूत देखी तब उसे हाथ पकड़ कर उठाते हुए स्वाभाविक उच्च स्वर से कहा यह क्या लकड़ी का देवता है कि न्यास और प्राणायाम से उसमें चेतना लाओगे माँ पसीने से विकल जो हो रहे हैं उद्बोधन में ही एक भक्त श्री को प्रणाम करने गया उसने उनके अंगूठे पर अपना सिर इतने जोर से पटका कि माँ ऊह कहूठी सबने भक्त से जब पूछा यह तुमने क्या किया तब उसने जवाब दिया मां को प्रणाम करके उसके पैरों में दर्द छोड़ गया क्योंकि जब तक यह दर्द रहेगा तब तक मां मुझे याद रखेंगी सी के पैर में जब सेवक तेल मलते थे तब वे हँसते हँसते भक्तों के ऐसे पागलपन की कहानियां सुनाया करती थी कभी कभी धैर्यशीला श्री को भी ऐसी अवस्था में पड़ जाना पड़ता कि वे लाचार हो अपनी मनोवेदना श्री रामकृष्ण अथवा अपने विश्वासी सेवकों से कहती थी एक दिन सवेरे कुछ भक्त कलकत्ते से जयराम बाटी आए उनकी बड़ी सच थी वे अपने साथ कुछ फल ले आए थे लेकिन उनकी असावधानी से आधे फल सड़ गए थे श्री बड़ी मुश्किल में पड़ गई कि इन्हें कहाँ फेंका जाए वे लोग गमछा लाना भूल गए थे ऐसे बाबुओं के योग्य गमछा निकालने में भी माँ को बड़ी कठिनाई उठानी पड़ी फिर मसहरी में डोरी नहीं थी इसलिए सेवक हरी डोरी ढूँढते फिर रहा था माँ अपने आप कहती जाती थी सबने मुझे झुलसा डाला और मुझसे नहीं बन पड़ता है एक एक लड़का ऐसा आता है कि मेरा संसार शांतिपूर्ण हो जाता है मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी पड़ती है जो मिला वही चुपचाप खाकर अपनी पत्तल उठाकर चल देता है और इन लोगों को देखो ना, इनके मारे सवेरे से नाकों दम हो रहा है अब चिंता है कि रात को तरकारी क्या होगी ठाकुर तुम तो अपना संसार आप ही देखो मुझसे तो अब यह सब नहीं होता है उधर राधी और इधर यह सब पाठक ये घटनाएं क्या स्नेहपूर्ण विरक्ति की परिचायक है अथवा के सामने तमो मिश्रित रास्तिक भक्ति और शुद्धा भक्ति का पार्थक्य प्रदर्शक है किसी सिद्धांत पर पहुंचने के पहले हम श्री के जीवन की इसी प्रकार की कुछ और घटनाओं की चर्चा करेंगे इसी सिलसिले में हमें यह भी ख्याल रखना होगा कि ऐसे क्षेत्रों में भक्तों की मानसिक अवस्था की के अनुसार श्री रामकृष्ण के व्यवहार में भी विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएँ देखी जाती थीं इसके अतिरिक्त जो श्री माँ के जयराम बाटी वाले जीवन के साथ परिचित नहीं हैं वे तो धारणा भी नहीं कर सक सकेंगे कि बहुतों के द्वारा जगदम्बा के रूप में पूजी जाने वाली तथा बहुतों के भाग्य का नियंत्रण करने वाली होते हुए भी बुढ़ापे में श्री माँ को रोज सबकी तुष्टि के लिए कितना शारीरिक परिश्रम करना पड़ता था तथा कितनी मानसिक अशांति के बीच रह दिन गुजारना पड़ता था विशेषकर हम उस समय की बात कह रहे हैं जब कुछ दिनों के बाद ही श्रीमान ने अपनी मर्द लीला समाप्त की तथा पहले से ही नाना प्रकार की बातों से वे भक्तों को इसका आभास दे रही थी बुद्धिमान पाठकों ने देखा होगा कि विरक्ति के रूप में प्रतीत होने वाली उनके उस समय की बातचीत के बीच सहसा उस विदाई के संकेत मिलते हैं राधु गृहिणी इत्यादि अध्यायों में हंसने हमने देखा है वे श्री रामकृष्ण के पास मर्त लीला से मुक्ति की ही कामना कर रही हैं। स्थल में भी इसी भावना की छाप पड़ी हुई है लगभग पूर्वोक्त घटना के के समय ही जाड़े प्रारंभ में एक दिन सबेरे, एक भक्त अपने स्त्री तथा चार कन्याओं के साथ जयराम बाटी आ पहुंचा ये लोग एक दिन पहले बैलगाड़ी पर गेता से रवाना हो दूसरे दिन सवेरे जिब्टा गाँव पहुंचे और वहाँ से एक आदमी को साथ लेते हुए डेढ़ मील पैदल चलकर कर यहाँ आए थे बच्चे सभी छोटे थे उनमें से एक दूध थी तथा मलेरिया के पंजे में पड़ी थी ऐसी दशा में नई जगह आकर वे बड़े ही घबराए खासकर उन्हें इस बात की विशेष चिंता थी कि वे कहीं श्री को असुविधा में न डालें लेकिन श्री ने उन लोगों को ऐसे स्नेह के साथ अपनाया कि पल भर में उनका सारा संकोच दूर हो गया और स्त्री भक्त ऐसा व्यवहार करने लगी मानो वह अपने पीहर आई हो श्रीमान ने शीघ्र उस छोटे मकान में ही उनकी सब प्रकार की सुव्यवस्था कर दी यहाँ तक कि उस रुग्ण लड़की के लेटने के लिए स्थान तथा दवा का भी प्रबंध हो गया स्नान के समय स्त्री भक्त घर की लड़की के समान ही कांख में घगरी लिए बैनरजी तालाब में स्नान कर आई पूजा के बाद पति पत्नी दोनों को दीक्षा दी गई भक्तों को वापसी में वर्तमान में तालित गांव में जाना है गर्भ्यता से तीन रात का रास्ता है इसलिए दोपहर को भोजन करके कुछ इधर उधर की बातचीत के बाद ही श्री माँ की चरण वंदना कर आंसू बहाते बहाते उन लोगों ने प्रस्थान किया श्री माँ भी बिशर्ण मुख से सदर दरवाजे तक आई और दुर्गा दुर्गा कहकर उनकी मंगल कामना करते हुए उन्होंने उन लोगों को विदा किया वे वहां तब तक खड़ी निहारती रही जब तक वे लोग आँखों से ओझल न हो गए इसके बाद अंदर आकर नलनी दीदी के कमरे के बरामदे में बैठी और यह कहकर खेप प्रकट करने लगी कि उनके बच्चे बहुत दूर से कष्ट उठाकर आए थे पर उन लोगों का न ठीक से खाना हुआ और न आराम ही, यहां तक कि उनके साथ शांति से बातचीत भी न हो सकी इतने में देखा गया कि भूल से वे लोग एक गमछा छोड़ गए हैं और माँ क्यों ही व्यस्त हो कहने लगी भूल होने की तो बात ही है एक रात रह ना पाए ठीक से दो एक बात न कर सके भला ऐसी दशा में मन कहीं जाना चाहता है इसलिए भूल तो होगी ही माँ का दुख देख गोपेश महाराज ने कहा कि भक्त लोग उस समय अधिक दूर नहीं गए होंगे वे जरा जल्दी चलकर उन्हें गमछा दे आ सकते हैं वे गमछा देख लौटे ही थे देखा कि देखा गया कि स्त्री भक्त की भींगी हुई भी साड़ी अब भी पुण्य तालाब के किनारे सूख रही है घर की एक महिला उसे उठा लाई और हंसी करने लगी उसके हा में हा मिलाकर एक निस्संतान महिला कह रही थी किधर किधर संभालेगी इतने कच्चे बच्चे हैं श्रीमान माँ ने सब देख सुन एक लंबी सांस ले कहा आहा मेरी बच्ची कल स्नान करके कुछ पहन भी न सकेगी जब खोजेगी तो ख्याल आएगा कि माँ के घर छोड़ आई है गोपेश महाराज ने इस बार भी कपड़ा लेकर जाना चाहा पर नलनी दीदी ने मना किया लेकिन इस प्रस्ताव से श्रीमा प्रसन्न मालूम हुई इसलिए गोपेश महाराज ने जिपटा तक जाकर कपड़ा पहुंचा दिया उन लोगों की बैलगाड़ी तब रवाना होने को ही थे मैमन सिंह के से भक्तों का एक दल आया था उनके अगुआ को पहले ही श्रीमा की कृपा प्राप्त हो चुकी थी इस बार उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था फिर जयराम भाटी में अधिक दिन रहने से श्री को कष्ट होगा इत्यादि सोच उन्होंने निश्चय किया कि जल्दी से कामार पुकुर देख लौट जाएंगे लेकिन जब वे कांवाल पुकुर से जयराम बाटी लौटे तब उन्हें बुखार हो गया सेवकों ने यह देख निश्चय किया कि उन्हें पालकी से पड़ा भेज देंगे वहां उनकी चिकित्सा यहां की अपेक्षा अच्छी होगी और माँ के घर का झमेला भी कम हो जाएगा सारी व्यवस्था हो जाने पर यह बात माँ को बताई गई वे केवल सुनती गई कुछ बोली नहीं इससे स्पष्ट इस जान पड़ा कि यह उनके उन्हें पसंद नहीं है फिर भी वह उसमें बाधा नहीं डालना चाहती हैं। वे कुछ दिन पहले ही रोग सैया से उठी थी और अब तक डॉक्टर के परामर्श के अनुसार पत्थादि के नियमों का अच्छी तरह से पालन कर रही थी उन्हें रोज एक अनार का रस दिया जाता था विश्व युद्ध के कारण अनार बड़ी मुश्किल से मिलता था किसी तरह कलकत्ते से मंगा सेवक के जिम्बे उसे रखा जाता था क्योंकि माँ का स्वभाव था कि हाथ के पास रहने से भी बांट दिया करती थी आज उनकी इच्छा हुई कि इस बीमार संतान को अनार खिलाना होगा सेवक की आपत्ति नहीं टिकी, भक्त को अनार मिला और इस प्रकार माँ की अपूर्व ममता लाभ कर उन्होंने अपना जीवन धन्य माना दोपहर को खाने के बाद विद्यानंद जी रोगी को ले जाएंगे यह बात तय थी लेकिन पालकी आई शाम के कुछ गुरु उस समय आकाश के कोने में काले बादल दिखते थे फिर भी व्यवस्थापकों ने रोगी को जल्दी हटा लेने के ख्याल से रवाना कर दिया कुछ ही देर बाद चारों ओर अंधकार छा गया मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई और बिजली कड़कने लगी सारा दिन परिश्रम करने के बाद श्री मां जरा विश्राम कर रही थी प्रकृति की इस प्रयंकारी मूर्ति से व्यग्र हो वे अस्त व्यस्त व्यस् में बरामदे में आकर खड़ी हो गई और आकाश की ओर देखती हुई बोली अरे मेरे बच्चे का क्या होगा सेवक विनय उन्हें कमरे में ले गए वहां चौकी पर बैठकर वे करुण स्वर में प्रार्थना करने लगी ठाकुर मेरे बच्चे की रक्षा करना बीच में आंधी कुछ कम होने पर मां भी कुछ शांत हुई पर तुरंत ही द्विगुण वेग से आंधी पानी शुरू हो गया श्री माँ भी बाहर निकल आई आंखों में आंसू भरकर श्री रामकृष्ण से प्रार्थना करने लगी दुहाई ठाकुर जरा आँखें उठाकर देखो मेरे बच्चे की रक्षा करो सारी रात उद्वेग में कटी दूसरे दिन जब विद्यानंद जी ने बताया कि तूफान के समय देसड़ा के बैठक खाने में उन लोगों ने आश्रय लिया था और इससे कोई असुविधा नहीं हुई थी तब माँ के प्राण शीतल हुए विभिन्न रुचि के भक्त सैकड़ों माँगे लेकर आया करते थे और कल पतरु की तरह वाछापूर्ण कारिणी श्री माँ उन अबोध बच्चों की सारी इच्छाएँ बिना हिचकिचाहट के पूरी करती थी यह सब लड़कपन अधिकांश में जयराम बाटी में हुआ करता था क्योंकि उद्बोधन में साधुओं की कड़ी नज़र से बचकर जब तब सब कोई उनके पास नहीं जा सकते थे जयराम बाटी में उतनी कठोरता न थी श्री वहां स्वयं जिस प्रकार ग्राम में स्वाधीनता का पूर्ण उपभोग करती थी भक्त भी उसी प्रकार उन्हें नगर के बनावटी शिष्टाचारों के बाहर पाते थे इसीलिए वे पता रखते थे कि श्री कब देश को जाएंगी और सुअस्वर देख शास्त्र के सब कष्टों की उपेक्षा कर वे वहाँ उपस्थित होते थे कलकत्ते और जयराम बाटी में श्री की ओर से यह विशेष अंतर था कि कलकत्ते में भक्तों की देखरेख और गृहस्थी का काम कामकाज चलाने का भार साधुओं तथा गोलाप मां आदि पर था इसलिए श्री को प्रत्यक्ष रूप से इन सब बातों में व्याप्त नहीं रहना पड़ता था परंतु जयराम बाटी में तो वे ही गृह करती थी अतः संपूर्ण दायित्व तो उनका ही था भक्त लोग जाते थे दर्शन या दीक्षा के लिए पर सिमा को उनके रहने खाने और सुख सुविधा आदि सब विषयों की व्यवस्था करनी पड़ती थी इस प्रकार की भक्त सेवा उनके जीवन के नित्य क्रिया में परिणित हो जाने के कारण शायद उन्हें यह अस्वाभाविक नहीं प्रतीत होता था पर हम सब इसमें सोचते हैं कि जो जगत जननी हैं जो सहस्त्र भक्त वंदिता हैं जिनके देह मन के सहारे विंश शताब्दी के प्रारंभ में एक महाशक्ति उद्बोधित होकर विभिन्न रूपों से जगत का कल्याण करने में नियोजित हुई हैं उनका अपना जीवन कितना आडंबर शून्य और कर्ममय है ग्राम में सरलता के साथ माता के संतान वात्सल्य ने मिलकर उस जीवन के प्रत्येक मुहूर्त को कितना चित्ताकर्षक बनाया है धर्म जीवन में यह एक अनोखी घटना है वास्तव के सामने जहाँ पर कल्पना भी पराजित होती है समय असमय में भक्तगण आ रहे हैं उनके नाम पते पद आदि की कोई विशेष जानकारी नहीं है लेकिन उनकी बातचीत तथा चलन से ही स्पष्ट हो जाता है कि प्रायः सभी शिक्षित और मर्यादा संपन्न व्यक्ति हैं गांव के लोग आश्चर्य से देखते या कौतूहल से आस पास घूमते रहते हैं पर जिनकी अचिंत शक्ति से यह कल्पना लीला चलती रहती उनके इन विषयों पर बिल्कुल दृष्टि नहीं है वे आई हुई संतानों की सुख सुविधा की व्यवस्था में ही लीन है इनमें कोई बिछौना छोड़ने के साथ ही चाय पीने की आदि है सीमा हाथ में बर्तन लिए वातग्रस्त पैर को घसीटती हुई इसलिए चली हैं कि, कि किसी के घर गाय दूही गई हो तो उससे अपने बच्चे की चाय के लिए दूध ले आएगी छोटे से गाँव में साग सब्जी की बड़ी कमी रहती है दूर के गांव से जो कुछ इकट्ठा हो पाया था वह अचानक बहुत से भक्तों के आ जाने से शेष हो चुका है श्री माँ पड़ोसियों के घर घर इसलिए फिरती हैं कि कहीं कुछ तरकारी मिल जाए शहर से बहुत दूर इस गांव में लाई और गुड़ के सिवा जलपान के लिए दूसरी वस्तु जल्दी नहीं मिलती थी इसलिए श्री सूजी आदि इकट्ठा कर बड़े यत्न से रखती थी और श्री रामकृष्ण की पूजा के बाद फल हलवा आदि प्रसाद भक्तों को खाने देती थी लेकिन कभी कभी ऐसा भी दिन आ जाता था कि ये चीज़ें भी नहीं जुट पाती थी ऐसी दशा में सीमा भक्तों के हाथ पर लाई फूट और गुड़ ही उठा कर रखती थी यदि कोई भक्त कह था यह क्या खाने को दिया है माँ यह सब हम नहीं खाते माँ समझा कर कहती थी बेटा यहाँ तो इनके सिवा और कुछ नहीं मिलता है इनसे कोई हानि नहीं होगी खा लो जब कलकत्ता जाऊंगी तब अच्छी तरह खिलाऊंगी। वे दुख प्रकट करती हुई कहती अपने बच्चों को ठीक से खिला भी न सकी, फिर इतना अथक परिश्रम करने पर भी खेज बिल्कुल नहीं थी अभी तो गर्व के साथ अपने भावजों से कहती अरे मेरे बच्चों से मुझे कोई परेशानी नहीं है मेरे यदि सौ बच्चे भी आ जाएं तो मैं उन सभी को संभाल सकती हूँ श्री माँ के इस अपत्य स्नेह में देश जाति या साम्प्रदायिकता का संकीर्ण भाव नहीं था स्वदेशी आंदोलन के समय जब बहुतों के हृदय में अंग्रेजों के प्रति विद्वेष भावना धुमाइित थी उस समय भी उनके मुख से निकला करता था वे भी तो मेरी संतान है एक बार जन्माष्टमी के उपलक्ष में काकुड़ घाठी के योग ज्ञान के अधिकारियों ने श्री मां से वहाँ जाने के लिए अनुरोध किया और वे राजी भी हो गई लेकिन किसी किसी को उनका वहाँ जाना पसंद न होने से उन लोगों ने इसके विरुद्ध मत दिया इस पर श्री ने कहा अरे झगड़ा तुम लोगों का है मैं क्या उनकी मां नहीं हूँ एक डॉक्टर की स्त्री ने आकर प्रणाम कर श्री से प्रार्थना की मां आशीर्वाद दीजिए कि आपके लड़के की कमाई अच्छी हो सीमा ने उसकी ओर देखकर कर से कहा लोगों को रोग हो दुख कष्ट हो क्या मैं यही आशीर्वाद करूँ बहुमा यह करूं तो मुझसे नहीं होगा बेटी सभी अच्छे रहें संसार का मंगल हो स्नान करके जगदम्बा को प्रणाम करने के बाद प्राय सीमा को कहते सुना जाता था माँ जगदम्बे जगत का कल्याण करो पगली मामी के मुख में तो माँ के प्रति गालियाँ लगी ही रहती थी पर माँ उसकी उपेक्षा करती थी एक दिन मामी कह बैठी सर्वनाशी श्री ने तुरंत उन्हें सावधान कर दिया और जो कहे सो कहे पर मुझे सर्वनाशी न कहना दुनिया भर मेरे लड़के हैं उनका अकल्याण होगा 1906 सौ ईस्वी में देराम भाटी आए हुए एक बालक भक्त से स्वामी गिरिजानंद से श्रीमान ने कहा था देखो ठाकुर की प्राय समाधि हुआ करती थी एक दिन बहुत देर के बाद समाधि टूटी तो उन्होंने कहा देखो जी मैं एक देश गया था वहाँ के लोग सभी गोरे हैं आह उनकी भक्ति का क्या कहना उस समय क्या मैं समझी थी कि ये ओलीबूल वगैरह सब भक्त होंगी मुझे तो सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ था ये गोरे गोरे मनुष्य क्या हैं दुर्गम गांव में पली हुई एक ब्राह्मण कन्या के लिए उस प्रारंभ काल में यह कल्पनातीत होते हुए भी होने पर भी उनके सर्वव्यापी मातृत्व उनकी उदार दृष्टि और सप्रेम मनोभाव ने उन्हें शीघ्र ही एक ऐसे स्तर पर उठा दिया था जहां देश का दूरत्व तथा देह का वर्ण मिटाकर विराजमान था केवल एक तृप्तिन संतान वात्सल्य विदेशनी भग्नि निवेदिता का श्री कन्या के समान स्नेह सत्कार करती थी और पास में बिठाकर कुशल पूछती थी दोनों एक दूसरे की भाषा भी नहीं जानती थी फिर भी भाव के आदान प्रदान में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती थी क्योंकि स्नेह का प्रकाश केवल मुंह की बात पर ही तो निर्भर नहीं रहता एक दिन कुशल समाचार पूछ लेने के बाद श्री ने उन्हें ऊन का बना एक छोटा सा पंखा देकर कहा इसे मैंने तुम्हारे लिए बनाया है निविधता उसे पाकर कभी सिर से लगाती तो कभी छाती से और कहती कितना सुंदर कैसा अनोखा है श्रीमान ने जस देख कहा था एक मामूली चीज पाकर उसका आहलाद तो देखो आहा कितना सरल विश्वास है जैसे साक्षात देवी हो नरेंद्र की अर्थात स्वामी विवेकानंद की कितनी भक्ति करती है नरेंद्र का जन्म इस देश में हुआ है इसलिए सब छोड़कर यहाँ चली आई और ये जान से उसका काम कर रही है कैसी गुरु भक्ति है इस देश से भी कितना प्यार है भग्नि निवेदता ने श्री को जर्मन सिल्वर की एक डिबिया दी थी उसमें श्री माँ श्री राम कृष्ण के केस रखती थी वे कहा करती थी पूजा के समय डिबिया देखते ही निवेदता की याद आती है और भी कहती थी निवेदिता ने कहा था मां हम पूर्व जन्म में हिंदू थी उस देश में श्री राम कृष्ण की वाणी का प्रचार होगा इसीलिए वहाँ जन्म लिए हैं सीमा माँ अपनी संतानों की प्रेम से दी हुई वस्तुओं की अत्यंत यत्न से रक्षा करती थी कहती थी चीज़ों का भला क्या दाम है दाम तो स्मृति का है बहुत बात की बात है उनके बक्से के कपड़े लत्ते बाहर कर धूप में डालते समय राम मैंने स्वामी गौरीश्वरानंद ने एक फटी हुई अंडी की चादर देखकर कहा माँ इसे रख कर क्या होगा इसमें कुछ नहीं है फेंक दूँ माँ ने कहा नहीं बेटा इसे निवेदिता ने कितने प्यार से मुझे दिया था इसे रहने दो उस फटी चादर की परत में काला जीरा डालकर उन्होंने उसे उठा रखा फिर कहा इसे देखते ही निवेदता की याद आती है आहा क्या ही लड़की थी पहले पहले मेरे साथ बात नहीं कर सकती थी लड़के समझा दिया करते थे बाद में बंगला सीख ली मेरी माँ को बहुत प्यार करती थी निवेदता के देह के बाद एक दिन शाम को भगनी क्रिश्चिन माँ के घर आई निवेदिता से क्रिस्टिन के संबंध का स्मरण कर श्रीमती सुधीरा से मां ने कहा आहा दोनों एक साथ रहती थी अब अकेली रहने में कितना कष्ट होता होगा उसके लिए हमारे ही प्राण छटपटाते हैं तुम्हारे तो और भी अधिक होता होगा बेटी क्या ही मनुष्य थी उसके लिए आज कितने लोग रोते हैं इतना कहकर माँ रोने लगी बाद में उन्होंने निवेदिता के इतकों के बारे में क्रिश्चन से बहुत सी बातें पूछीं माँ का स्नेह दूसरों को जिस प्रकार किस प्रकार विहवल कर देता था यह मिस मैक्लाउड के एक दिन के व्यवहार से ही जान पड़ता है स्वामी निर्भरानंद उन्हें नौका पर बिठाकर बेलूर से उद्बोधन ले गए थे शाम को बेलूर मठ में लौटकर कर श्री रामकृष्ण के मंदिर में प्रणाम और थोड़ा ध्यान करने के बाद जब मैक्लाउड अतिथि भवन में जाने लगी तब स्वामी धीरानंद ने एक ब्रह्मचारी को लालटेन लेकर रास्ता दिखा देने को कहा उस समय मैकलाउड कुछ आगे बढ़ गई थी ब्रह्मचारी ने आकर सुना कि वे अपने आप रुक रुक कर स्फुट स्वर में भावावेश से अंग्रेजी में कह रही हैं मैंने उन्हें देखा है मैंने उन्हें देखा है अचानक ब्रह्मचारी को अपने पास देखकर उनके कानों में उन्होंने कहा पवित्रता रोपणी माँ मैंने उन्हें देखा है दो गज रास्ता वे भाभावेश में ही चले कहाँ पैर पड़ रहे हैं इसका उन्हें ख्याल नहीं था बीच बीच में मां शब्द का उच्चारण करती हुई दो एक स्वगतोक्ति कर रही थी श्री माँ इन विदेशी महिलाओं का केवल स्नेह सत्कार ही नहीं करती थी अपितु तो अनेक समय उनके अदब कायदों के अनुसार व्यवहार भी किया करती थी अप्रैल 1920 के एक दिन शाम को एक अपरिचित मेम मां के पास आई मां ने आओ कहकर मानो उनसे हाथ मिलाया इसके बाद भारतीय ढंग से उनकी ठुड्ढी चूम कर चूमा यह महिला की बेटी बीमार थी इसलिए वे मां का आशीर्वाद लेने आई थी मां ने हार्दिक आशीर्वाद दिया और प्रसादी बेलपत्र और कमल का फूल देकर कहा अपनी बेटी के सिर पर फेर देना मेम कृतज्ञता के साथ धन्यवाद देती हुई चली गई पीछे लड़की स्वस्थ हो उठी उसके बाद भी वे मां के पास आया जाया करती थी उनसे उन्होंने दीक्षा भी ली थी माँ उन्हें खूब प्यार करती थी